सामवेदीय केनोपनिषद के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं स्रोत्र से इत्यादि वाक्य से शिष्य के प्रश्न का उत्तर आचार्य दे रहे हैं शिष्य का प्रश्न श्रोत्रादि कार्यक्रम संघात का प्रेरक विषयक है कि स्त्रोत्रादि का प्रेरक सविशेष है कि निर्विशेष है ऐसा तो इसका उत्तर स्रोत्र श्रोत्रम ऐसा न दे करके इन विशेषताओं से विशिष्ट स्रोत्र का प्रेरक है ऐसा उत्तर देना चाहिए था जो उसकी प्रेरणा होगी उस प्रेरणा विशेष का विशेषण के रूप में प्रयोग करके बता देते कि वो इस विशेषण वाला है इस विशेषण से विशिष्ट है ऐसे न बता करके स्रोत्र से ये जो प्रयोग किया है ये प्रश्न के अननुरूप उत्तर लगता है इस प्रकार की जो एक शंका थी उत्तर वाक्य में प्रश्न अनन तो दोष विषयक। इसका निराकरण भगवान भाष्यकार ने नैश दोष इत्यादि वाक्य से किया ये बता करके कि आचार्य के द्वारा प्रयुक्त उत्तर वाक्य में प्रश्न अनन तो दोष नहीं है क्योंकि जिस स्रोत्रादि के प्रेरक को पूछा गया है उस प्रेरक की लौकिक प्रेरक की जैसी इच्छाधिरूप प्रेरणा विशेष होती है ऐसी अपने प्रेरिय स्रोत्रादि के व्यापार से अलग स्वतंत्र कोई विकारात्मक व्यापार नहीं होता उसका निर्विकार है अपना स्वरूप से अतिरिक्त स्रोत्रादि के प्रेरक का दूसरा कोई भी व्यापार न होने के कारण जो उत्तर दिया है वह प्रश्न के अनुरूप है लोक में तो प्रेर का जो व्यापार होता है प्रवृत्ति रूप उससे अलग प्रेरक की प्रेरणा रूप व्यापार होता है ऐसा कोई व्यापार व्यापारादि के व्यापार से अलग स्रोत्रादि के प्रेरक का नहीं है यदि वैसा व्यापार होगा अपने स्वरूप से अलग और स्रोतरादि के व्यापार से अलग तो वह प्रेरणा विशेष मानी जाएगी उससे विशिष्ट होकर के स्रोत्रादि का प्रेरक बनता है ये कहा जाएगा लेकिन ऐसा है नहीं इसलिए स्रोत्र से यह प्रतिवचन उचित है इसे बताया गया भाष्य में तस्मात तस्मात्ूपम एव प्रतिवचन, प्रतिवचनम श्रोत से स्त्रोत्र इत्यादि से, श्रोत्र से वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ पर आक्षेप किया जा रहा है उत्तर वाक्य में प्रश्न अनुरूपत् तो दोष विषय आक्षेप का निराकरण हो गया ये बता करके कि प्रश्न के अनुरूप ही प्रतिवचन है अब दूसरे दोष की आशंका की जा रही है स्रोत्र इस प्रतिवचन वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों, पदार्थ की अनुपपत्ति, नामक दोष की आशंका कह पुनः अत्र पदार्थ इत्यादि से पूर्व पक्षी करते हैं इस शंका का समाधान हो जाएगा तो प्रतिवचन वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ की भी उपपत्ति दिखा करके इस शंका का समाधान हो जाएगा तो निर्दोष वाक्यार्थ सिद्ध हो जाएगा उस दृष्टि से ये पूछा जा रहा है कह पुनः क पुनः अत्र पदार्थ स्रोत्रोत्र से चलना है तो स्रोत्र से पदार्थ कैसान्वय करना और अत्र शब्द का अथ है अस्व सती अस्वी सति का अर्थ है उत्तर वाक्य के प्रश्न अनुरूप हो जाने पर भी जो हमने दोष बताया था पूर्व कह रहे हैं पहले प्रश्न उत्तर वाक्य प्रश्न अनुरूप है इत्याकार इस दोष के निवृत्त हो जाने पर भी यह अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा क्या कह रहे हैं हाँ, वो तो ष्ट तत्पुरुषी तत्पुरुष समाज से ठीक है अत्र शब्द का अर्थ बता रहा हूं तो अत्र यानी अस्वीन सति अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा और अस्विन है अत्र शब्द में इदम से त्रल प्रत्यय होकर के अत्र बना है ना सप्तमता से उसका विग्रह होगा अस्विन अत्र और यह परामर्शक है अभी अभी जिस दोष से रहित उत्तरवाक्य को सिद्धांतियों ने बताया उसका यानी उत्तर वाक्य प्रश्न के अनुरूप ही है ये बताया अनुरूप नहीं है तो इस प्रकार उत्तर वाक्य में प्रश्न अनुरूपत्व सिद्ध होने पर भी ये अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा कहते हम दूसरे दोष की हमारे मन में आशंका रही है उसे आपके सामने रखते हैं जो प्रथम शंका थी उसका निराकरण हो गया वो दोष नहीं है बता दिया आपने तो दूसरे दोष की आशंका है उसको दूर करिए तो कहा दूसरी शंका कौन सी है तो यही है कि स्रोत्र से स्रोत्रम इत्यादि पदार्थ कह तो स्रोत्र स्रोत्रम इत्यादि जो वाक्य है प्रतिवचन वाक्य इस प्रतिवचन वाक्य में प्रयुक्त जो पद श्रोत्र से एक षठ है और स्रोत्रम ये प्रथमांत ये स्रोत्र स्रोत्रम वाक्य में प्रयुक्त दो पद है इन पदों का अर्थ क्या है कह ये पदार्थ के साथ अन्यमित है कि स्रोत से इत्यादि के पास में वाक्यस्य पद का अध्ययन करना तो स्रोत्र से इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त पदा, पदों का अर्थ क्या है यानी पदार्थ अनुपन्न लगता है और स्रोत्रम ये दोनों भी एक ही प्रातिपदिक के षष्टंत और प्रथमांत प्रयोग है तो प्रथमांत और षष्टंत पद प्रयोग एक ही पदार्थ का पद का किया है तो इनका आपस में क्या संबंध होगा उस तो संबंध प्रतीत नहीं होता इस प्रकार ये पदार्थ विषयक आशंका है पदार्थ अनुपपन्न है ये पूर्व पक्षी है तो ये जो श्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि उत्तरवाक्यस्थ पदों के अर्थ की अनुपत्ति विषयक आशंका पूर्व पक्षी की अपनी इस आशंका को दृढ़ करने वाला हेतु पूर्व पक्षी बताता है दृष्टांत भी बताता है कहते स्रोत, शब्द का प्रथमांत स्त्रोत्र शब्द का भी और श्रेष्ठांत स्रोत्र शब्द का भी जो प्रातिपदिक है स्रोत्र इसका एक ही अर्थ लेंगे यदि करण स्ट्रत्य करण अर्थ में करके तो स्रोत्र शब्द का अर्थ निकलेगा षष्टंत स्त्रोत्र शब्द का जो शब्द ग्रहण का कारण है और षष्टी संबंध अर्थ में है तो शब्द ग्रहण के करण का स्त्रोत्र का अर्थ निकलेगा फिर एक करण का मतलब स्रोत्र का भी स्रोत्र और स्रोत्र शब्द का अर्थ है ग्रहण का कारण ज्ञान का उपकरण ऐसा अर्थ करेंगे यदि तो वो अर्थ अनुपन्न लग रहा है ए दो ये दो नंबर टिप्पणी में यदि सिद्धांत ये समझाते हैं शंका करने वाले को पदार्थ तो कहते ये पदार्थ ठीक नहीं है तो दो नंबर टिप्पणी को देखिए पहले ननु स्त्रोत्र से बंधी स्रोत्र तस्यापि तत्र यदग्रहणे तत इति त्र एव पदार्थ किम् अत्र चोद्यते ऐसा यदि सिद्धांति कहते हैं पूर्व को कि तुम्हारी शंका गलत है अनुपन्न है अनुचित है क्यों कहते हैं स्रोत्र स्रोत्रम इस वाक्यस्थ पदों का अर्थ तो स्पष्ट है स्पुट शब्द का अर्थ है स्पष्ट क्या अर्थ है कहा यह अर्थ निकलेगा कि स्त्रोत्र से स्रोत्र इतोत्र संबंधी ये ष्टअंत स्त्रोत्र शब्द का अर्थ निकला षष्टी संबंध को बता रही है ना तो स्त्रोत्र संबंधी स्रोत्र तो उसमें से पहले स्रोत्र संबंधी में जो स्रोत्र शब्द है उसका अर्थ निकलेगा पुरुष शब्द ग्रहणे कर्णम जो शब्द का ज्ञान होता है प्राणियों को उस ज्ञान का साधन करण यानी प्रमाण ज्ञान का करण कहलाता है प्रमाण तो शब्द ग्रहण का अर्थ है शब्द ज्ञान तो प्राणियों को जो शब्द ज्ञान हो रहा है उसका करण और तस्यापी इसमें तस्यापी शब्द से लेना है जो शब्द ज्ञान का करण है उसको तस्य शब्द से लेंगे तो वो हो जाता है स्रोत्र इंद्रिय तस् शब्द से ग्राह्य और तस्यापि तत्र इसमें तत्र इस त्रल प्रत्यांत तत् शब्द से लेना है ग्रहण को तो जैसे शब्द का ज्ञान हो रहा है ऐसे शब्द ज्ञान का करण भूत तो स्रोत्र इंद्रिय का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा हो रहा है तो ज्ञान है प्रमा तो प्रमा बिना प्रमाण के नहीं होगी तो जैसे शब्द का ज्ञान रूप प्रमा स्रोत्र इंद्रिय रूप प्रमाण से होती है ऐसे स्रोत्र इंद्रिय रूप जो प्रमाण है उसका भी हमें ज्ञान हो रहा है तो स्रोत्र इंद्रिय का ज्ञान रूप प्रमाण के प्रति प्रमाण कौन बनेगा करण कौन बनेगा उसे स्रोत्रम शब्द बता रहा है जो शब्द ज्ञान का करण है उसे स्रोत्र षष्टअ से लिया गया और स्रोत्रम शब्द से ग्रहण किया जाएगा कि शब्द ग्रहण के करण के ज्ञान का भी करण तस्यापि तत्र तत् तीन तत्र शब्द है ना ष्टंत त्रल प्रत्यंत और प्रथमान्त तो ष्टंत तस्य से लिया गया स्रोत्र श्रो, इंद्रिय को तत्र से लिया गया ग्रहण को और तथ्य से लिया जाएगा करण को तो स्रोत्र इंद्रिय का भी जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान का तथ यानी करण श्रोत्र इंद्रिय के ज्ञान में करण ये स्रोत्रम इसका अर्थ निकलेगा तो स्रोत्रम पदार्थ हुआ स्रोत्र इंद्रिय के ज्ञान का करण प्रथमांत स्रोत्र शब्द का अर्थ और शेष अंत शब्द का अर्थ निकला वो प्रातिपदिकार्थत हो जाएगा शब्द ज्ञान का करण और उस करण के ज्ञान का करण उसे प्रश्नकर्ता शिष्य को शब्द का ज्ञान स्रोत्र इंद्रिय से होता है इतना तो मालूम है लेकिन स्रोत्र इंद्रिय का भी अवभाषक कौन है ये मालूम नहीं है तो तद विषयक प्रश्न है तो तद विषयक प्रश्न होने से यहां स्रोत्र शब्द से लीजिए स्रोत्र इंद्रिय और प्रथमांत तो स्रोत्र से लीजिए उसके ज्ञान का करण स्रोत्र इंद्रिय ज्ञान का करण यह पदार्थ बन जाएगा स्पष्ट ही तो यहां स्रोत्र से वाक्य में कह पदार्थ ऐसा प्रश्न अनुचित लगता है अनुपन्न लगता है ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को कहते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं न टिप्पणी में ही क्यों नहीं कह सकते ये अनुचित प्रश्न है करके कहते इसलिए कि भाष्य में जो लिखा जा रहा है सिद्धांती के अनुयायी के द्वारा एक अवान्तर ये प्रश्न के अनुपपत्ति विषय को शंका की जाएगी उस शंका का निराकरण पूर्व पक्षी कर रहा है हाँ हाँ, हाँ, हाँ, जन्य जो ज्ञान वो है व्यवसायत्मक ज्ञान और वो व्यवसायत्मक ज्ञान का ज्ञान का साधन तो पुरुषस्य ये शेष्ट है न प्रमाताकुल बताने वाला जो पुरुषस्य से यथ शब्द ग्रहण करणम तो पुरुष शब्द से प्रमाताकुल लिया जा रहा है शब्द को जानने वाले को शब्द का ज्ञान जिस इंद्रिय से हो रहा है वह इंद्रिय हुआ स्रोत्र और उस स्रोत्र का भी ज्ञान जिस साधन से होता है वह स्रोत्र से स्रोत्र है हा? हा? वो पुरुष को ज्ञान जिससे हो रहा है स्रोत्र इंद्रिय का जिस साधन से हो रहा वह साधन ऐसा अर्थ यहां पर स्रोत से स्त्रोत्र वाक्यस्थ पदों का निकल आएगा स्पष्ट ही तो प्रश्न अनुरू प्रश्न अनुचित है ये सिद्धांति के अनुयायी ने कहा लेकिन सिद्धांति के अनुयायी के इस शंका का निराकरण पूर्व पक्षी करता है नहीं इत्यादि बताकर ये कहता है कि श्रोत्र इंद्रिय को अपने ज्ञान के लिए कर्णांतर की अपेक्षा नहीं होगी ये पूर्व कहेंगे जैसे सूर्य को स्वयं को प्रकाशित होने करने के लिए अपने स्वरूपभूत प्रकाश से अलग प्रकाश की आवश्यकता नहीं है वह जगत को जिस प्रकाश से प्रकाशित करता है उसी प्रकाश से स्वयं भी प्रकाशित हो जाता है ऐसे स्रोत्र इंद्रिय को जानने के लिए स्रोत्र इंद्रिय के अलग करण की जरूरत नहीं है यदि अलग करण मानेंगे तो फिर उस स्त्रोत्र इंद्रिय का ज्ञान जिस करण से हो रहा है भी करण है तो उसका भी ज्ञान होगा तो उसका भी कोई न कोई करण मानना पड़ेगा उसके ज्ञान का तो अनावस्था दोष होगा ये कौन पूर्व पक्षी कह रहे हैं इसलिए श्रोत्र को करणांतर की कोई अपेक्षा नहीं है ये पूर्व पक्षी की अपनी मान्यता है ये दिखा करके कह रहा है कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो उचित ही प्रश्न है स्रोत्र से स्रोत्र इस वाक्यस्थ पदार्थ की अनुपपत्ति नामक दोष विषयक प्रश्न हमारा उचित है ये सिद्ध करना है पूर्व पक्षी को इस अभिप्राय से यहाँ पर नहीं इत्यादि वाक्य लिखा गया है तो भाष्य में देखिए अब कि नहीं अत्रोत्रोत्रण अर्थ ये पूर्व समझा रहा है सिद्धांति के अनुयायी को जिसने पूर्व के प्रश्न को अनुचित बताया था उसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अत्र अत्रोत्र स्रोत्रांतरे अर्थ न अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन फल तो स्रोत्र इंद्रिय को दूसरे अपने ज्ञान के कर्ण से कोई प्रयोजन नहीं है इसे समझाने के लिए यानी स्रोत्र इंद्रिय को जानने के लिए स्रोत्र इंद्रिय ज्ञान के कर्णांतर की आवश्यकता नहीं है इसे समझाने के लिए पूर्व पक्षी उदाहरण बता रहे हैं प्रकाश का यानी ये समझाते समय पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि स्रोत इंद्रिय प्रकाश के तरह स्वयं प्रकाश है जैसे आदित्य स्वयं भाषित होता है दूसरे को भाषित करता है ऐसे चक्षु ये शब्दादि ज्ञान के करण स्रोत्रादि भी स्वयं भाषित होंगे और शब्दादि को भी भाषित करेंगे ऐसा मानना है यहाँ पूर्व पक्षी का जो शंका कर रहे हैं इसलिए उदाहरण दे रहे हैं ये कि यथा प्रकाशस्य से प्रकाशांतरेण प्रयोजन शब्द को और न को इधर भी ले आइए तो प्रकाशस्य से प्रकाश प्रकाशांतरेण अर्थ नास्ति यथा तो जैसे को प्रकाश को प्रकाशांतर की कोई आवश्यकता नहीं है अपने ज्ञान के लिए वह स्वयं ही भाषित होता है और अपने से संबद्ध प्रकाश्य को प्रकाशित करता है ऐसे इंद्रिय भी स्वयं भाषित होगी और उनके विषयों को भी प्रकाशित करेगी उनको अपने से अलग कर्णांतर से प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है ये प्रश्नकर्ता ने कहा यहाँ तक प्रश्न है प्रकाश से प्रकाशांतरे न तक कह पुनः अत्र पदार्थ स्रोत्र से इत्यादि यहाँ से प्रारंभ हुआ यहां पूर्व पक्षी का प्रश्न पूरा हो जाता है यथा प्रकाशस्य से तक नैश दोषो अत, अयम अत्र पदार्थ यहां से सिद्धांत बता रहे हैं पूर्व पक्षी की शंका का समाधान भाष्य निराकरण किया जा रहा है शंका का तो इतने वाक्य से यही निकला न कि पूर्व पक्षी इस वाक्यस्थ पदार्थ की अनुपपत्ति नामक दोष उत्तर वाक्य में बता रहे हैं सिद्धांति कहते हैं इस पदार्थ की अनुपपत्ति नहीं है इस वाक्यस्थ पदार्थ उपन्न ही है अनुपन्न नहीं है इस अभिप्राय से लिखा सिद्धांति ने कि नए दोषो इस दोषो न पूर्व पक्षी को प्रतिवचन वाक्य में जो दोष दिख रहा है पदार्थ की अनुपपत्ति नामक उस दोष को एष दोष इससे लेना और न शब्द उसका अभाव बता रहा उत्तर वाक्य में पदार्थ की अनुपपत्ति नामक दोषा भाव है दोष नहीं है ने दोष इस तो कहा दोष ने तो फिर पदार्थ क्या है पूर्व पक्षी पूछेगा ना तो कहा अयम अत्र पदार्थ वो पदार्थ हम बताते हैं तो अयम अत्र पदार्थ उपपद्यते इसके साथ अन्वय करना अत्र शब्द है प्रतिवचन का परामर्शक प्रतिवचन वाक्य का तो स्रोत्र सेोत्र इत्यादि प्रतिवचन वाक्य में अय पदार्थ उपपद्यते यह पदार्थ उपपन्न होता है क्या पदार्थ है कहते ये है कि स्रोत्र तबत स्विषय व्यंजन समर्थ दृष्ट सिद्धांती समझा रहे हैं शब्द ज्ञान का करणभूत भूत जो स्रोत्रेन्द्रिय है उस उसे देखा जा रहा है अपने विषय शब्द की अभिव्यक्ति में समर्थ शब्द ज्ञान में समर्थ तो स्रोत्र तावत स्विषय व्यंजन समर्थम दृष्टम आगे कहते हैं कि तत् स्वविषय विषय व्यंजन सामर्थ्यम श्रोत्रस्य चैतन्य ही आत्मज्योतिषी नित्य असंगते सर्वांतरे सति भवति न असति अब ये को अपने विषय अभिव्यंजन में समर्थ जो देखा जा रहा है अपने विषय के अभिव्यंजन में समर्थ स्रोत्र इंद्रिय दिख रहा है उसमें रहने वाला जो सामर्थ है वो स्वयं है उसका अपना ही या किसी के निमित्त से है जैसे देखा जा रहा है उबले हुए पानी से हाथ जल जाता है उसमें डाल देते हैं तो जहाँ भी शरीर में पानी गिरेगा शरीर जल जाता है फोपला हो जाता है उस पर यह देखा जा रहा अनुभव में आ रहा है। तो ये जल में जलाने का जो सामर्थ्य है ये दिख रहा है अनुभव में आ रहा है अब ये विचार होना है कि वो जल में दहाकत्व स्वयं का ही है या किसी दहाक द्रव्यांतर के संपर्क से है किसी के निमित्त से है तो जल में तो स्वतः शीतलता है वो जला नहीं सकता जलाता तो फिर गंगा जी में डुबकी लगाने पर भी शरीर जल जाता लेकिन नहीं जलता है इसका अर्थ है कि अग्नि जो दहाक है उसका जल के साथ संबंध होने पर ही जल जलाता है और दहाक अग्नि का संपर्क न हो तो नहीं जलाता तो अग्नि दहाक अग्नि निमित्त तक दहन सामर्थ्य जल में देखा जा रहा है जैसे ऐसे ही जलस्थानीय स्थानीय है श्रोत्रेंद्रिय और इस स्रोत्र इंद्रिय में शब्द अभिव्यंजन सामर्थ्य जो देखा जा रहा है वह शब्द अभिव्यंजन सामर्थ्य स्रोत्र इंद्रिय का स्वयं का ही है या किसी के निमित्त से है किसी से मिला है किसी के संबंध से है तो जल में जैसे दहाकत्व अग्नि निमित्तक है स्वयं नहीं है ऐसे ही अन्वय सहचार व्यतिरैक सहचार ये बता रहा है कि जो स्वयं प्रकाश नित्य चेतन आत्मा है उसके संपर्क से ही स्रोत इन्द्रिय में शब्द अभिव्यंजन सामर्थ्य है और जब वह नित्य चैतन्य ज्योति नहीं होगी तो स्रोत्र इंद्रिय में वो सामर्थ्य नहीं रह सकता तो अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार से जैसे जल में अग्नि संबंध निमित्तक माना जाता है दहाकत्व ऐसे अर्थ व्यंजन सामर्थ्य स्रोत्रादि में चेत स्वयं जो प्रकाश है आत्मा चेतन ज्योति उसके निमित्त से है उसके संपर्क से है उससे संपर्क हो तो होता है उससे संपर्क नहीं हो तो उस सामर्थ्य नहीं मिलता ये यहाँ पर बताया गया कि तच स्व विषय अभिव्यंजन सामर्थ्यम स्वब्द से लेना श्रोत्र को तो स्रोत्र का विषय अभिव्यंजन सामर्थ्य जो स्रोत में है वह चैतन्य ही आत्मज्योतिषी नित्य असंगते सर्वांतरे सती भवती आत्मज्योति चैतन्य सती भवती ऐसे लगाना और चैतन्य कौन है आत्मज्योति है वो नित्य है और असंगत है का मतलब संघात रूप नहीं है और वो सर्वांतर है उसके जैसे अग्नि के रहने पर ही जल जलाता है अग्नि के न रहने पर नहीं जलाता ऐसे चेतन आत्मा के रहने पर स्रोत्र इंद्रिय शब्द का प्रकाशक है और वो चेतन ज्योति न हो तो प्रकाशक नहीं है तो न असति, यानी आत्मज्योतिषी असतीोत्र सो विषय अभिव्यंजन सामर्थ्यम न भवति, बहती एहसान है, इससे निकला कि इंद्रिय स्वयं तो अभिव्यंजन सामर्थ्य से रहित है जैसे दाह सामर्थ्य से रहित जल है उसमें दाह सामर्थ्य अग्नि निमित्तक है ऐसे स्रोत्र इंद्रिय भी अभिव्यंजन सामर्थ्य से रहित है और उसमें अभिव्यंजन सामर्थ्य चेतन आत्मा के निमित्त है ये सिद्धांत हुआ इस दृष्टांत से ये स्पष्ट हुआ और इसीलिए प्रश्न का प्रश्नवाक्य में प्रयुक्त पदार्थ उपपन्न हो जाता है ये सिद्धांतिकार है कि इतः स्रोत्र से इत्यादि उपपद्यते ऐसे लगाना कि स्रोत्र से इत्यादि वाक्यस्थ पदार्थ उपपद्यते ऐसा लगाना तो स्रोत्र से स्रोत्रम इस वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ उपपन्न है अर्थ निकलेगा स्रोत्र इंद्रिय को शब्द ग्रहण में समर्थ जो देखा जा रहा है तो उसमें श्रोत इंद्रिय में अपने विषय ग्रहण सामर्थ्य का निमित्त ये स्रोत्र से वाक्य का अर्थ निकलेगा वो कौन है वो है स्वयं प्रकाश चेतन जैसे दहाकत्व स्वरूप है जिसका अग्नि का वह जल में दहा सामर्थ्य का निमित्त है ऐसे स्वयं प्रकाश आत्मा स्रोत्र इंद्रिय में शब्द प्रकाशन सामर्थ्य का निमित्त है यह स्रोत्र से स्रोत्रम शब्द का अर्थ निकलेगा उससे वह सामर्थ्य पाकर के शब्द को प्रकाशित कर रहा है। शब्द ग्रहण रूप व्यापार में स्रोत्र इंद्रिय को कौन नियुक्त करता है यह प्रश्न है ना चक्षु स्त्रोत्र कऊदेव युनक्ति तो स्वयं प्रकाश चेतन आत्मा यदि को शब्द प्रकाशन सामर्थ्य न दे तो शब्द का अभिव्यंजक नहीं बन सकता स्रोत्र इंद्रिय अग्नि यदि जल में दहाकत्व का निमित्त न बने तो जल नहीं जला सकता ऐसे ही ये सभी जो करण जात है स्रोतरादि वे अपने अपने व्यापार का संपादन करते हुए दिख रहे हैं उनमें अपने अपने व्यापार का संपादन सामर्थ्य स्वयं नहीं है जिस चेतन के सन्निधि से आता है जिस चेतन निमित्तक है वह चेतन स्रोत्र से स्रोत्र हो जाएगा वो पदार्थ हो जाएगा इसलिए प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर भी हो जाएगा और पदार्थ भी उपपन्न होगा तो तच्च स्विषभभव्यंजन सामथ्य सामर्थ्यम श्रोत्रस्य चैतन्य आत्मज्योतिषि नित्य असंगते सर्वांतरे सति भवती न असति इत्यतः श्रोत्रस्य इत्यादि उपपद्यते आगे हैं तथाच तथा ये तो न्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार रूप युक्ति से अभी स्रोत्रम इस वाक्यस्थ पदार्थ की उपपत्ति बताई सिद्धि बताई इसी निश्चय का श्रोत्रशत्र शब्द का अर्थ शब्दाभिव्यंजन सामर्थ्य निमित्त चेतन आत्मा है इसे समझाने वाली श्रुतियां भी बताई जा रही है श्रुति प्रमाण भी बता रहा है जो अन्वय अन व्यतिरिकूप युक्ति ने बताया इसी को श्रुति भी स्पष्ट करती है इस अभिप्राय से लिखते हैं तथाच च्रुत्यंतराणी आत्मना व अयम ज्योतिषा अस्ते धारण्य उपनिषद है ज्योतिर्ब्राह्मण का वाक्य है यह या। याज्ञवल के जी जनक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि स्वप्न अवस्था में आत्मा ये बाहरी जो जागृत अवस्था के प्रकाशक जितने प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध जो भी है आदित्य का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश या अग्नि का प्रकाश या शब्द आदि वो सब कुछ भी नहीं है लेकिन वहाँ पर भी सब का सब अवभासित हो रहा है कि नहीं स्वप्न प्रपंच वो किस अवभाष से अवभाषित हो रहा है तो वहाँ अवभाषक चेतन आत्मा है साक्षी स्वप्न साक्षी वेद्य है ना? तो ये श्रुति बता रही है कि आत्मना एव अयम ज्योतिषास्ते अयम यानी अयम पुरुषा, वो स्वप्न में वो नित्य चेतन ज्योति जो स्वयं प्रकाश आत्मा है उससे ही सारे प्रपंच को अवभाषित करता हुआ व्यवहार करता है का।, का मतलब स्वयं प्रकाश आत्मा विद्यमान है अभिव्यंजन समर्थ है स्वयं अग्निदाहक है ऐसे आत्मा स्वयं प्रकाश है और उसके सन्निति से जड़ भौतिक स्रोत में भी स्वस्व विशेष सामर्थ्य आ जाता है से अग्नि के सन्निधि से जल में दाहकत्व दाहती है तो मुंडक और कठ दोनों भी न तत्र तूर्योभा न चंद्र तारकम ये मंत्र कठ में भी आता है मुंडक में भी आता है तो तत्र तस्य त, न, तस, क्या नाम? तस्य तस्य न भाषा बता रही सर्विभा कि तस्य यानी स्वयं प्रकाशस्य चेतनस्य चेतन तस्य आत्मन तकल भाषा यानी स्वरूभत प्रकाश है इद विभा स्वयंभासित होता हुआ सबको भाषित करता है हां हाँ। तो आत्मा के विषय में जो वास्तविक आत्मा स्वरूप है उसके विषय में जिसको वो गृहित होता है संशय आदि नहीं होते चास्य कर्मा आ, क्या है क्षयते उसे भिद्य हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया तो आत्म विषय अवस्था में भ्रांति से अनात्मा को आत्मा समझने से विपर्य भले ही रहे लेकिन श्रुति जिसे आत्मा कह रही है उस आत्मा को ही आत्मा हम ग्रहण करते हैं तो उसके रूप में फिर शमशय विपर्य आदि नहीं रहता बाकी अनात्मा को ही आत्मा समझ ले वो तो भ्रांता ही है वो तो स्वयं प्रकाश है ना इसलिए उसे स्वयं के विषय में कोई शमश विपर्य नहीं है और जिसके अंदर संशय विपर्य है वो उसे आत्मा यानी में समझता ही नहीं है इसलिए जिसको विपर्य संशय है वह शुद्ध स्वरूपस्थ है नहीं उसे वो अभी उस आत्मा से दूर ही है यही समझाया जा रहा है उसे समझाने के लिए स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि प्रयोग किया जा रहा है हाँ ज्ञान अवस्था में ज्ञानी को वो संशय विपर्य रहित भाषता है बाकी उस दृष्टि से देखेंगे तो उसे अपने विषय में कोई संशय नहीं है जैसे सूर्य को अपनी स्वयं प्रकाशता के विषय में मैं और प्र, मैं प्रकाश रूप हूँ इसके विषय में कोई न संशय है न मैं अंधकार रूप हूँ ऐसा विपर्य है सूर्य को यानि प्रकाश रूप बन करके प्रकाश को देखिए तो प्रकाश को अपनी प्रकाश रूपता का और न तो संशय है न तो विपर्यय है मैं प्रकाश ही हूं ऐसा जैसे संशय विपर्यय ज्ञान है जैसे इस समय स्वयं का मैं नागभूषण हूं इस विषय में संशय विपर्यय रहित ज्ञान है आपको अपने ना जो वर्तमान में अपने आप को समझते हैं उस विषय में न तो संशय है न तो विपर्य है ऐसे स्वयं प्रकाश जो आत्मा है उस आत्मा को अपनी स्वयं प्रकाशता के विषय में संशय विपर्य नहीं है ये वहां पर संशय विपर्य रही तत्व स्वयं प्रकाश तत्व का अर्थ है उसको स्वयं के स्वयं प्रकाशता में कोई संशय नहीं है स्वयं में संशय स्वयं प्रकाशता में स्वयं के संशय होने का या भ्रम होने का आत्मा में यानी जो श्रुति जिसे आत्मा कहती है उसमें कोई अवसर ही नहीं है इसलिए वो है स्वयं प्रकाश ही उस दृष्टि से जैसे तो प्रकाश को अपनी प्रकाश रूपता में कभी भी संसेवी विपर्य नहीं है और बाकी अज्ञान अवस्था में अज्ञानी अपने आप को वो नहीं समझ रहा है तो अज्ञानी को संसेवी विपर्य रह सकता है वो तो अलग बात है क्योंकि वो उसे समझता ही नहीं है उसे अपने स्वयं प्रकाशता के विषय में संशय विपरीय नहीं है मैं चिद्रूप हूं करके ब्रह्म को इसलिए ब्रह्म स्वयं प्रकाश है न कि भ्रांत जीव उसे स्वयं प्रकाश नहीं कर रहा है भ्रांत जीव को भ्रांत जीव तो अभी आएगा कि आत्मा के निम्... संपर्क से अर्थ संपाद अर्थ अभिव्यंजन समर्थ जो स्रोत्रादि है उसे ही मान लेता है मैं अर्थ का अपने अपने विषय का अभिव्यंजन करने में समर्थ जो स्रोत्रादि हैं उन्हीं को मैं मानता है उन्हीं को मैं मानेगा तो मैं का तो वास्तविक अर्थ आत्मा है स्वयं प्रकाश तो उसकी स्वयं प्रकाशता के विषय में विपर्य भी, भी रह सकता है संशय भी हो सकता है जिसके दृष्टि में स्रोत्रादि मय है और स्रोत से स्रोत्रम यह वाक्य बता रहा है कि वास्तविक मय का अर्थ स्रोत्र से स्रोत्रम इस वाक्य का जो अर्थ है वो है श्रोत्र सेोत्रम इस वाक्य का अर्थ है स्रोत्रादि में शब्दादि अभिव्यंजन सामर्थ्य निमित्त चेतन वो चेतन स्रोत्रादि से अलग है ऐसे जल में दाहकत्व तो प्रदायक अग्नि दाहक स्वरूप है ऐसे चेतन स्वरूप है आत्मा और ओ मैं हूं ऐसा जानना है उसे जनाने के लिए ये वाक्य है तो तस्य भाषा सर्वमिदम विभाती तो तस्य तस् आत्मन भाषा यानी स्वरूभूत ज्ञान से चैत चैतन्य से जो चैतन्य है उसका उसी से इदम सर्व विभाती ये जितना भी प्रकाश कोटि में आने वाला बाह्य अभ्यंतर जगत है अनात्म वस्तुएं हैं अधिद अध्यात्म और अधिभूत विभाग में विभक्त वो सब हाँ, हाँ? हाँ? आभिद अर्थ में राहोशिरा के तरह तो तस्य भाषा सर्वमिधम विभाती तो यह सब उस चेतन से चेतन चेतन से भाषित हो रहा है येन सूर्य तपति तेजसे इत्यादी ये, ये श्रुति बता रही है कि अदीतव सूर्य जिश् तेजसे चेतनते से युद्ध चेतन सन यानी अवभाषि ये तुजड़ प्रकाश है ना नदिभति प्रकाश तो सूर्य जिश् चेतन तेज से युक्त हुआ युद्ध हुआ अवभाषित हुआ सारे जगत को अवभाषित करता है हाँ ये इन्धिदीप धातु है तो आगे हैं ये तो इत्यादि नहीं श्रुतियंतर राणी के साथ अन होगा ये श्रुतियां भी यही बात बता रही है का मतलब ये हुआ कि श्रोत्र स्रोत्रम इस वाक्य का अर्थ वो है जो तस्य भाषा तस्विध विभाति श्रुति का अर्थ है आत्मना एवं अय ज्योतिषास्ते श्रुति का जो अर्थ है ए सूर्य तपति तेजसेध ये श्रुति सूर्य को अवभाषित करने का सामर्थ्य जिस चेतन से मिलता है उस चेतन को बता रही है उसी चेतन को स्रोत्र से स्रोत्रम ये वाक्य बता रहा है समस्त जगत के अवभाषक का प्रकाशक स्रोत्र से स्रोत्रम ये वाक्य है उसे बता रहा है प्रकाशक है न उसका ज्ञापक उसका ज्ञान करा रहा है अब स्मृति को भी बताते हैं गीता के दो वाक्य बताए जा रहे हैं यदादित्य गतन तेजो जगत भाषे ते खिलम ये पंद्रहवें अध्याय का गीता वाक्य भी एक कह रहा है कि सारे जगत को अवभाषित कर रहा है आदित्यगत गत तेज वह तेज चेतन का है आदित्य का अपना स्वयं का नहीं जैसे स्रोत इंद्रिय में शब्द प्रकाशन सामर्थ्य चेतन निमित्तक है ऐसे सूर्य में जगत औभाषण सामर्थ्य उसी चेतन निमित्तक है अधिदेव में और क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत हे भारत क्षेत्री यानी क्षेत्र क्षेत्री शब्द क्षेत्रज्ञ के लिए है कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है अव्यक्त से लेकर के संघात चेतनाधृति तक बताया गया जो क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र अवभाषित हो रहा होने से उसे अवभाषित करने वाला क्षेत्रीय है चेतन है कैसा वो अवभाषित करता कहते तथा वैसा वैसा यानी कैसा तो जैसे एक आकाशस्थ सूर्य सारे जगत को अवभाषित कर रहा है ऐसे ही सूर्य के दृष्टांत से वहाँ पर बताया है कि एक चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र कोटि में आने वाले अनात्म वर्गों को अवभाषित करता प्रकाशित करता है क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत इत्यादि गीतासु ये गीता वाक्य में भी सर्वाभाषक चेतन जिसको कहा जा रहा है उसे ही स्रोत्र से स्रोतम इस वाक्यस्थ पदार्थ के रूप में ग्रहण करना गीता के तेरहवे अध्याय में जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है अनात्मा मात्र क्षेत्र है परा प्रकृति अपरा प्रकृति उसमें से अपरा प्रकृति क्षेत्र कोटि में है परा प्रकृति जीव वह जीवो ब्रह्म पर क्षेत्र कोटि में है ये बताया गया दो विभाग करके क्षेत्र और क्षेत्र आत्मा अनात्मा तो आत्मा क्षेत्री है क्षेत्रज्ञ औ है, है और क्षेत्र है अनात्मा ऐसे स्रोत्र से स्रोत्रम में स्रोत्रम से लेना है क्षेत्र कोटि में आता है ये इंद्रियानी दशे कंच पंच्रीय गोचरा एकादश इंद्रिया भी क्षेत्र कोटि में आई तो है ना तो वो जो स्रोत्र इंद्रिय हैं वो भी क्षेत्र है और उस क्षेत्र को भी अवभाषित करने वाला चेतन वो है क्षेत्रज्ञ उसे क्षेत्रीय शब्द से गीता में कहा उसे यहां पर स्रोत्र से श्रोत्रम में श्रोत्र शब्द से कहा जा रहा है ये कहता है और कठोपनिषद में भी आता है कि काठके च चेतनस नित्याम इति तो नित्य शब्द से लेना है जो अपेक्षित नित्य पदार्थ है जगत में जिनको तत्व कहा जाता है व्यावहारिक अवस्था में एक बार निष्पन्न होने के बाद महाप्रलय तक वैसे के वैसे रहते हैं उन्हें अपेक्षित नित्य पदार्थ कहते हैं और उन अपेक्षित नित्य पदार्थों में भी नित्यत्व का निमित्त वो है उनका अधिष्ठान चेतन आत्मा उसे कहा गया नित्य नित्या नाम तो नित्य नित्यत्वेन रूपे प्रसिद्ध जो जगत में पदार्थ हैं उनमें नित्यत्व का निमित्त वो है आत्मा नित्याम नित्य और चेतना नाम चेतना। तो चेतन तो चेतनत्व रूपेण न प्रसिद्ध जो स्रोत्रादि चेतन तो एक ही है आत्मा और उसके अवभास से युक्त होकर के जो व्यावहारिक अवस्था में चेतन करके प्रसिद्ध है कार्यक्रम संघात उन कार्यक्रम संघातों को चेतना नाम इस श्रेष्ठ से लेना व्यवहार अवस्था में जिसको चेतन कहा जा रहा है जैसे नित्य नाम से लिया गया व्यावहारिक नित्य पदार्थ स्थाई जरूरत है महाप्रलय तक और उनका उनमें भी नित्यत्व का निमित्त नित्य प्रथमांत से लिया गया ऐसे चेतना नाम इससे लेना है व्यवहार अवस्था में चेतन के रूप में प्रसिद्ध कार्यक्रम संघात शरीरादि और पत्थर आदि में अंतर है ना व्यवहार अवस्था में शरीर आदि को चेतन माना जाता है मनुष्य आदि को और पत्थर आदि को माना जाता है जड़ ऐसे व्यवहार अवस्था में चेतन करके प्रसिद्ध जो कार्यक्रम संघात उनमें चेतना उनका चेतन या नैतन्य निमित्त कार्यक्रम संघात में चैतन्य जिसके निमित्त से है वह जलादि में दाहकत्व जिसके निमित्त से है वह अग्नि है ऐसे व्यवहार अवस्था में चेतनत्विन रुपे, चेतनत्विन रूपेण प्रसिद्ध पदार्थों में चैतन्य निमित्त जो है उसे कहा जाता है चेतन वो कौन है आत्मा वो आत्मा है वो वो स्वतः निरपेक्ष नित्य है निरतिशय नित्य है और निरतिशय चेतन है स्वयं चेतनत्व है इस प्रकार ये जो श्रोत्र से इत्यादि वाक्य के पदार्थ पर आक्षेप था उसका निराकरण हुआ स्रोत्रश्रोत्रम इत्यादि वाक्यस्थ पदार्थ उपपन्न होता है ये बताया गया अब स्रोत्रादि एव सर्वस्य इत्यादि से बताया जा रहा है स्रोत्र से इस वाक्य का तात्पर्य अर्थ संक्षेप में इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं